आरती दर्शन योग दर्शन एकादश प्रक्षेद योग का महत्व योग दर्शन का महत्व दर्शन शास्त्रों में तो है ही किंतु हमारे जीवन से भी इसका बहुत निकट संबंध है मनुष्य जीवन के उद्देश्य हैं धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष ये चार पुरुषार्थ कहे जाते हैं इनकी प्राप्ति के लिए शरीर और इंद्रियों की एक चित्त की शुद्धि एवं नियंत्रण आवश्यक है पश्चात चित्त को स्थिर करना भी आवश्यक है इन बातों के लिए हमें योग की धारण लेनी पड़ती है। चित्त वृत्ति के निरोध को ही तो योग कहा जाता है जब तक शरीर इंद्रिय तथा मन साधक के वश में नहीं आते तब तक उद्देश्य की शुद्धि नहीं हो सकती मोक्ष या दुख निवृत्ति या आत्मा का साक्षात्कार की तो परम पुरुषार्थ है इसमें किसी का मतभेद नहीं है इसीलिए में भी कहा गया है, आत्मा तब्यो तब्यो योग को ही इसलिए परम पद की प्राप्ति की यात्रा में प्रत्येक स्तर के यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए निधिध्यासन करना ही पड़ता है इसके बिना तत्व के साक्षात्कार का मार्ग निष्कंटक नहीं हो सकता संसार में दो प्रकार के तत्व हैं एक बाह्य और दूसरा आभ्यंतर एक जड़ और दूसरा चेतन आभ्यंतर तत्व चित्त है प्रत्येक दर्शन में इन तत्वों की किसी न किसी रूप में सहायता आवश्यक है साक्षात्कार करने से ही तत्वों का विशेष ज्ञान प्राप्त होता है तत्व स्वयं या इसका कोई अंश जैसे न्याय का परमाणु इतना सूक्ष्म है कि योगज प्रक्रिया के बिना उसका ज्ञान हो ही नहीं सकता इसलिए योग शास्त्र की प्रक्रियाओं का ज्ञान सभी दर्शनों के लिए आवश्यक है सांख्य शास्त्र में तो योग के बिना कुछ भी ज्ञान नहीं हो सकता परमाणु के तुल्य पंचभूतों से लेकर महत पर्यंत सभी तत्व मनोवैज्ञानिक हैं चेतन चित्त और प्रकृति भी इतने सूक्ष्म हैं कि बिना योग की सहायता से उनका अभ्यास भी नहीं मिल सकता सभी मनोवैज्ञानिक तत्व स्थूल दृष्टि से अगोचर हैं और इनके ज्ञान के लिए चित्त वृत्ति के व्यापारों का विचार तो योगशास्त्र में ही है सांख्य के तत्वों का प्रत्यक्ष एक प्रकार से स्थूल दृष्टि वालों के लिए योगज प्रत्यक्ष है सांख्य की भूमि में सभी व्यापार बुद्धि या महत के द्वारा होते हैं और बुद्धि का वास्तविक ज्ञान योग से ही होता है सांख्य परिणामवादी शास्त्र है सत्व रजस और तमस के परिणाम से जगत चलता है और चित्त की अनुद्धावस्था में भी परिणाम होता रहता है इस परिणाम का विचार विशेष रूप से योग शास्त्र में ही हमें मिलता है अतएव योग शास्त्र के ज्ञान के बिना सांख्य का ज्ञान भी नहीं हो सकता सांख्य और योग दोनों के समन्वय से चैतिक पदार्थों का ज्ञान होता है वास्तव में ये दोनों मिलकर एक शास्त्र है इसीलिए गीता में भी कहा गया है सांख्य योगो पृथकवाराह प्रवदंती न पंडिता चित्त वृत्तियों का विचार तो सांख्य में नहीं है और इसके ज्ञान के बिना सांख्य के तत्वों का रहस्य समझ में नहीं आ सकता इस प्रकार सांख्य के रहस्य को समझने के लिए तथा दुख निवृत्ति के सुख उपायों को जानने के लिए एवं परम पद के मार्ग में अग्रसर होने के लिए योग दर्शन का अध्ययन नितांत आवश्यक है वेदांत के रहस्य को भी हम बिना योग दर्शन की सहायता से नहीं जान सकते इतना तो सभी को ध्यान में रखना उचित है कि अंतकरण के पूर्व पूर्व जन्मों के मलों का नाश कर उसे शुद्ध करने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है अन्यथा नहीं अंतकरण के मल को दूर करने के उपाय योग शास्त्र में ही कहे गए हैं अतः सभी के लिए योग शास्त्र का अध्ययन अत्यावश्यक है दर्शनों में योग शास्त्र के विषयों को हम सैद्धांतिक रूप में पढ़ते हैं विचारते हैं किंतु योग दर्शन में उन्हें को व्यवहारिक रूप में आंखों से देखते हैं इस प्रकार सांख्य और योग दोनों मिलकर ही तत्व ज्ञान के मार्ग को हमें दिखाते हैं योग के बिना सांख्य का ज्ञान अधूरा ही रह जाता है इसकी पूर्ति करने के लिए हमें योग शास्त्र का अध्ययन तथा मनन करना और उसके विचारों को व्यवहार में लाना आवश्यक है